संक्षिप्त महाभारत राजा के प्रधान कर्तव्यों का तथा युग निर्माण में दंड नीति की प्रधानता का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह राजा का प्रधान कर्तव्य क्या है उसे देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए शत्रुओं को किस प्रकार जीतना चाहिए दूतों की नियुक्ति किस क्रम से करनी चाहिए तथा चारों वर्ण और अपने सेवक स्त्री एवं पुत्रों को किस प्रकार अपना विश्वास दिलाना चाहिए जी बोले राजन तुम सावधान होकर प्रजा के आचरण के विषय में सुनो राजा तथा तो उसके प्रतिनिधियों को आरंभ में क्या करना चाहिए सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ राजा को पहले तो अपने मन को जीतना चाहिए उसके बाद शत्रुओं को भी परास्त करने का प्रयत्न करना चाहिए पांचों इंद्रियों को काबू में रखना यही मन का विजय है जो राजा जितेंद्री है वही शत्रुओं का भी दमन कर सकता है उसे कीलों में राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना नियुक्त करनी चाहिए इसी प्रकार सभी पड़ावों पर गांव और नगरों के भीतर तथा महल के आसपास भी थोड़ी बहुत कुमक रखना बहुत जरूरी है जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर हो और जो देखने में मूर्ख अंधे और बहरे से जान पड़ते हों तथा भूख प्यास और परिश्रम सहने की सामर्थ्य रखते हों उन्हें गुप्तचर बनाना चाहिए इन गुप्तचरों को मंत्री मित्र और पुत्रों के ऊपर भी नियुक्त करना चाहिए इसी प्रकार नगर देश और सामंतों के राज्य में भी इन्हें ऐसी युक्ति से नियुक्त करें जिससे वे आपस में भी एक दूसरे को न पहचान सके अपने गुप्तचरों के द्वारा राजा को बाजारों बिहारों समाजों सन्यासियों बगीचों पंडितों की सभा सभाओं प्रांतों चौराहों सभा स्थानों और धर्मशालाओं में रहने वाले शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाते रहना चाहिए यदि तो, तो वह अपनी कमजोरी का पता लगने से पहले ही शत्रु के साथ संधि कर ले यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखाई दे तो संधि करने में देरी न करे जो राजा गुणवान उत्साह धर्मज्ञ और सदाचारी हो उनके साथ प्रजा का धर्मानुसार पालन करने वाले निपति को अवश्य मेल कर लेना चाहिए यदि राजा को अपनी स्थिति संकटपूर्ण दिखाई दे तो जिन अपराधियों को पहले छोड़ दिया हो और जिनसे जनता द्वेष मानती हो उन लोगों को सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकार के उपकार या अपकार की संभावना ना हो और जो स्वयं भी सिर उठाने की सामर्थ्य न रखता हो उस पुरुष की उपेक्षा करे जिस राजा में शत्रु को दबाने की सामर्थ्य हो और जिसकी सेना मजबूत हो वह अपनी राजधानी के प्रबंध की व्यवस्था करके जिस समय शत्रु दूसरे के साथ युद्ध में संलग्न अथवा दुर्बल हो, अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दे यदि शत्रु अपने से बलवान हो तो भी सर्वदा उसके अधीन न रहे दुर्बल होने पर भी गुप्त रूप से उसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न करता रहे तथा तो उसे मंत्री और प्रीति पात्र पुरुषों में भेद जो राजा राष्ट्र का हित चाहे, उसे सर्वदा युद्ध में ही नहीं लगे रहना चाहिए ने साम, दान और भेद, इन तीन उपायों से ही अर्थ की प्राप्ति बतलाई है राजा को प्रजा की आय का छठा भाग उसकी रक्षा के लिए ही कर रूप से लेना चाहिए राजा को अपनी प्रजा पर पुत्र पौत्रों के समान स्नेह रखना चाहिए किंतु न्याय के समय प्रेमवश पक्षपात नहीं करना चाहिए न्याय करते समय वादी और प्रतिवादी की बातें सुनने के लिए सब विषयों को समझाने वाले विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए क्योंकि न्याय की शुद्धि नाव के घाट और हस्ती सेना पर टैक्स लेने के लिए अपने विश्वास पात्र और हित पुरुषों को मंत्री बनाकर नियुक्त करना चाहिए जो राजा ठीक ठीक प्रकार से न्याय करता है उसे ही धर्म की प्राप्ति होती है। राजा का का न्यायनिष्ठ होना होना ही धर्म है। इसके सिवा उसे वेद वेदांगों ज्ञाता, तपोनिष्ठ, और यज्ञ याग भी होना चाहिए। राजा में ये सब गुण निरंतर स्थिरता से रहने चाहिए यदि किसी दुर्बल राजा को कोई बलवान शत्रु दबाने लगे तो इसी में बुद्धिमानी है कि वह किले के भीतर चला जाए और अपने मित्रों के साथ मिलकर साम भेद या युद्ध के विषय में सलाह करे यदि युद्ध करने का ही निश्चय हो तो पशुपाल पशुशालाओं को वन में से उठाकर मार्गों पर ले आवे और गांवों को उठाकर कहबों में मिला दे धने और सेना के प्रधान प्रधान अधिकारियों को बार बार धीरथ देकर ऐसे स्थानों पर पहुंचा दे जो बहुत गुप्त और दुर्गम हो तथा राज्य का सारा अन्न अपने काबू में कर ले नदी के पुलों को तुड़वा दे जिन किरों में शत्रुओं के छिपने की संभावना हो उन्हें सब ओर से तुरवा डाले दिवालयों के वृक्षों को छोड़कर और सब छोटे मोटे पेड़ों को उखड़वा दे जो वृक्ष बहुत फैल फैल गए हों उनकी डालियां कटवा दे नगर के चारों ओर परकोटा बनवा ले उस पर दुर्ग रक्षकों को नियुक्त करे तथा उसके चारों ओर की खाई को जल से भरवा दे और उसमें नाके और मगर भी छुड़वा दे नगर में हवा आने के लिए और आपत्ति के समय भागने के लिए परकोटे में झरोखे छुड़वावे और दरवाजों के समान उनकी चौकसी का भी पूरा पूरा प्रबंध करावे इन झरोखों पर भारी भारी युद्ध यंत्र और तोफे लगा दे और उन पर अपना अधिकार रखे किले के भीतर बहुत सा ईंधन इकट्ठा कर ले तथा नए कुएं खुदवावे और जो कुएं पहले से बने हुए हों उनकी सफाई करा दे जिन घरों के ऊपर छप्पर हो उन्हें मिट्टी से लिपवा दे और चैत्र मास में आग न लग जाए इस आशंका से खेतों की घास उखड़वा दे जिसके समय अग्निहोत्र की सिवा और किसी कारण से आग न जलाने दे तथा लोहार की भट्ठे और सूचिका गृह में भी बहुत सावधानी से आग जलवावे नगर की रक्षा के लिए ढिढोरा पिटवा दे कि जो पुरुष दिन में आग जलावेगा उसे भारी दंड दिया जाएगा ऐसे समय भिखारियों को हिंजड़ों को पागलों को और नटों को नगर से बाहर निकलवा दे राजमार्गों को चौड़ा करा दे तथा यथोचित रीत से पौशालों और बाजारों की व्यवस्था करावे अन्न के भंडार शस्त्रागार योद्धाओं की वार के अश्वशालाएं गजशालाएं सेना की छावनियां, खाइया और राजमहल बगीचे ऐसी युक्ति से तैयार करावे जिससे कोई दूसरा उन्हें देख न सके ऐसी स्थिति में राजा को घायलों की सेवा के लिए तेल, घृत मधु और सब प्रकार के औषधियों का भी संग्रह करना चाहिए इसके सिवा अंगारे, कुश, सिंगारे घास और विष में बुझे हुए बाढ़ों का भी संग्रह करे तथा सब प्रकार के शस्त्र शक्ति रिष्टि प्रास और कवच फल मूल और चार प्रकार के वैध भी तैयार रखे ऐसे अवसर पर राजा को जिन सेवक मंत्री पूर्वासी या सामंतों की ओर से संदेह हो उन्हें अपने काबू में कर ले जब किसी कार्य में सफलता मिले तो उसमें सहायता देने वालों का बहुत से धन यथोचित पुरस्कार और मीठे से सत्कार करे अपना शरीर मंत्री कोष सेना मित्र राष्ट्र और नगर इन सात को राज्य कहते हैं राजा को प्रयत्नपूर्वक इनकी रक्षा करनी चाहिए जो राजा छह गुण तीन वर्ग और तीन परम वर्ग इन्हें जानता है वह इस पृथ्वी को भोग सकता है इनमें जिन्हें छह कहा जाता है वह सुनो संधि करके शांति से बैठ जाना चढ़ाई करना शत्रु से युद्ध ठानना, आक्रमण के द्वारा शत्रुओं में भेद दलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजा का आश्रय लेना तीन वर्ग ये है छि और वृद्धि तथा अर्थ धर्म और काम ये तीन परम वर्ग है इन सब का यथा समय सेवन करे अंगिरा के पुत्र देवर्षि बृहस्पति जी का कथन है कि सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन करने और प्रजा की रक्षा करने से राजा परलोक में सुख प्राप्त करता है जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है उसे तपस्या या यज्ञादि करने की क्या आवश्यकता है वह तो सभी धर्मों को जानने वाला है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह दंड नीति और राजा ये दोनों किस प्रकार उपयोग में आने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं वह मुझे बताइए भीष्मी बोले राजन दंड नीति के द्वारा राजा और प्रजा का जो महाभाग्य सिद्ध होता है उसका मैं युक्तियुक्त युक्त शब्दों में वर्णन करता हूँ तो तुम सुनो यदि राजा दंड नीति का ठीक ठीक प्रयोग करता है तो यह चारों वर्णों को उनके धर्मों में स्थित रखती है और उन्हें अधर्म की ओर जाने से रोकती है इस प्रकार जब मर्यादा का नाश नहीं होता और सकुशल रहने के कारण प्रजा को कोई खटका नहीं रहता तो तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समता में स्थित होने के लिए प्रयत्न करते हैं और इसी में मानव जाति का सुख निहित है तुम्हें यह संदेह तो होना ही नहीं, नहीं चाहिए कि राजा की स्थिति समय के अधीन है या समय राजा के अधीन है क्योंकि वास्तव में समय ही राजा के अधीन है जिस समय राजा धन नीति का पूरा पूरा प्रयोग करता है तब पृथ्वी पर पूर्णतया सत्युग बरत है उस सतयुग में धर्म ही धर्म रहता है अधर्म का कहीं नाम निशान भी दिखाई नहीं देता तथा किसी भी वर्ण की अधर्म में रुचि नहीं होती उस समय प्रजा के योग क्षेम स्वभाव से ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणों का विस्तार हो जाता है सभी ऋतु सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करती है लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं मनुष्यों की आयु अल्प नहीं होती कोई स्त्री विधवा नहीं होती और न कोई कृपण ही दिखाई देता है स्थिति बिना जोते बोए ही अन्न होने लगता है औषधियाँ सुलभ हो जाती हैं तथा छाल पत्र फल और मूलों में रस आ जाता है ये सब क्षत्रुग के धर्म हैं। इसके बाद जब राजा दंड नित्य के चतुर्थ अंश को छोड़कर उसके तीन अंशों को बरतने लगता है तो त्रेता युग आरम्भ हो जाता है उस समय धर्म के तीन अंशों के साथ अधर्म का भी एक अंश वर्तने लगता है और पृथ्वी से जोतने बोने पर ही अन्न और उत्पन्न होती है। फिर जब राजा नीति का आधा भाग त्याग कर केवल आधे भाग का ही अनुसरण करता है तो द्वापर युग आ जाता है उस समय अधर्म के दो अंश धर्म के दो अंशों का अनुवर्तन करने लगते हैं और पृथ्वी से ज्योतने बोने पर ही आधा फल प्राप्त होता है अंत में जब दंड नीति को एकदम छोड़कर राजा प्रजा को दुख देने लगता है तो पृथ्वी पर कलयुग फैल जाता है कलयुग में अधर्म शुद्ध लोग भिक्षा मांग कर और ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका चलाते हैं योगक्षेम का नाश हो जाता है वर्ण संकर्ता फैल जाती है वैदिक कर्म विधिवत संपन्न न होने के कारण गुणहीन हो जाते हैं सुखकारी नहीं रहती, ये सब रोग का ही कारण हो जाती है मनुष्यों के स्वर, वर्ण और मन मरीन हो जाते हैं, सर्वत्र तरह-तरह के रोग फैल जाते हैं लोग असमय में ही मरने लगते हैं देश में विधवाओं की अधिकता हो जाती है प्रजा क्रू क्रूर हो जाती है वर्षा भी कहीं कहीं ही होती है और खेती भी सर्वत्र नहीं पकती इस प्रकार सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग इनकी रचना करने वाला राजा ही है यदि राजा सत्युग की सृष्टि करता है तो उसे अक्षय अच्छा स्वर्ग की प्राप्ति होती है तेता की रचना करने पर उसे अक्षय अच्छा स्वर्ग नहीं मिलता द्वापर की सृष्टि करता है तो तो अपने पुण्य के अनुसार केवल कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है और यदि वह कलयुग को चलाता है तो उसे अत्यंत पाप होता है उसके कारण उसे बहुत समय तक नरक भोगना पड़ता है तथा प्रजा के पाप में डूबकर अपयस और पाप का भागी बनना पड़ता है तथा क्षत्रिय को दंड नीति का ज्ञान प्राप्त करके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए यदि इसका ठीक ठीक उपयोग किया जाए तो यह माता पिता के समान लोक की व्यवस्था और पालन करती है सब प्राणी दंड नीति के आधार पर ही टिके हुए हैं और दंड नीत्य से युक्त होते होना ही राजा का परम धर्म है इसलिए ठीक तुम नित्य होकर धर्मानुसार प्रजा का पालन करो इससे तुम दुर्जय स्वर्ग लोक प्राप्त कर सकोगे